नमस्कार विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय जॉइंट सेक्रेटरी हैं श्री वाई राघुवेल्लू जी जो हैदराबाद से पधारे हुए हैं और बहुत ही अच्छा 40 साल तक इस विश्व हिंदू परिषद में अपनी सेवा दे चुके हैं तो उनसे हमारी बात होगी तो आप सभी की तरफ से राघु जी का बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद जी सर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं चाहूँगा कि जिस तरह से विश्व हिंदू परिषद के लिए आप काम कर रहे हैं और उसमें कई लोग जो हैं जो सेवा कार्य है उसके लिए समय नहीं है ऐसा कहते हैं हम भी लोग कभी कभी रिकॉर्डिंग करने के लिए लोगों के पीछे जाते हैं अरे इतना टाइम किधर है हमारे पास बोलते हैं तो इस विषय पर आपके विचार सुनना चाहेंगे इस संदर्भ में एक सजीव उदाहरण मेरे सामने एक कहे हैदराबाद में जी पुल्ला मिठाई दुकान के मालिक हैं अच्छा। वास्तव में उनकी दुकान में एक हज़ार कर्मचारी काम करते हैं मैंने अच्छा। जस्ट लाइक फैक्ट्री है बहुत फेमस मिठाई और लड़का दामाद भी उसी में काम करते हैं लेकिन हर महीना लड़का दामाद को केवल पाँच हज़ार रुपया तनखा के समान देते हैं हर महीना दो लाख रुपया अपना सेवा कार्य के लिए दिल्ली बेचते हैं अच्छा। हर लड़का पूछते थे पप्पा हमको ज़्यादा पैसा क्यों नहीं देते हो देखो हजार कर्मचारी काम कर रहे हैं किसी को हम पाँच हज़ार से अधिक दिया है क्या जब उनको नहीं मिलता तुमको कैसा मिले जितना काम करेंगे उतना भोगने का अधिकार है मैं भी उतना लेता हूं मैं ज़्यादा नहीं लेता हूं फिर बाकी पैसा ये समाज का है मैं समाज को वापस करता हूँ साल में उनका डोनेशन है लगभग दो करोड़ है अच्छा। मैंने इस प्रकार हर कार्य के लिए जो सामाजिक कार्य है उसके लिए वो पहला दान दाता के रूप में आगे बढ़ता है और घर में जाकर देखो केवल सीमेंट फ्लोरिंग एक भी मार्बल स्टोन की अनुमति नहीं लड़की पत्नी बहू किसी को भी डायमंड आर्नमेंट की अनुमति नहीं।, नहीं कभी पूछेंगे तो क्या करते हो माँ दो बार भोजन नहीं कर पाता ऐसा कितने भाई बहन बाहर है इसको पहन कर क्या करना ऐसा समझाते और कभी बनियन पुराना होता है दो रूमाल बना देते उसको उपयोग करते इतना सादगी जीवन इतना ही नहीं दोपहर में वर्कर्स के लिए जो भोजन बनता है पति पत्नी जाकर उनके साथ बैठकर वही भोजन करके वापस आते हैं और अपना धार्मिक लिटरेचर है जितने भी संस्था का वो गायत्री का होगा हमारा वो शांति का होगा सब खरीद करके ले आते हैं और दुकान में रखते हैं कस्टमर्स जो आता है ग्राहक लोगों को भैया मिठाई तो खर्च होगा इसको थोड़ा पढ़ लो जीवन भर का उपयोग में आता है ऐसा बोलकर मुफ्त में भाँटते रहते अच्छा। इतना ही नहीं सवेरे छः बजे घर से निकलते हैं दस बजे तक गृह संपर्क के लिए निकलते हैं हर दिन हर दस बजे आकर दुकान में बैठते हैं दस बजे से सायंकाल छः बजे तक दुकान में बैठकर बिक्री करते और सायंकाल छः बजे से फिर दस बजे तक गृह संपर्क के लिए निकलते माने उनके मन में क्या है व्यक्ति परिवार और समाज ये तीन समान हैं किसी को भी हम उदासीन में नहीं रखना तो इसलिए भगवान दिया चौबीस घंटा को आठ घंटा परिवार के लिए दुकान आठ घंटा समाज के लिए संपर्क और आठ घंटा अपना शरीर के लिए निद्रा स्नान पूजा भोजन इस प्रकार बाँट 88 वर्ष रहे अभी अभी चार साल पहले शरीर छोड़ दिया मने जो व्यक्ति संकल्प करेंगे उनको समय मिलता है जिसके मन में संकल्प ही नहीं है किस लिए कितना खर्च करना पता नहीं लगता तो मेरा विश्वास से हर व्यक्ति यदि इस प्रकार काम करेंगे आज नरेंद्र मोदी के बारे में भी सब लोग बोलते हैं 18 घंटा वो काम करते हैं ऐसा हर एक का दिया हुआ समय वही 24 घंटा है एक व्यक्ति ऐसा कैसा कर रहे है? मन संकल्पबद्ध यदि जब होता है तब समय मिलता है मेरा अपने समाज को मैं ये ही प्रार्थना करना चाहता हूँ हर एक व्यक्ति स्वरा समय निकालकर कर समाज संपर्क के लिए निकल जाए और समाज सेवा और संपर्क ये जो है समाज की हर समस्या को सुधारता है मेरा विश्वास जी बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आपने दिया और किस तरह से हम चाहे तो समय मिल सकता है अगर हम नहीं चाहे तो कभी भी समय नहीं मिल सकता है इसलिए सेवा कार्य के लिए या फिर समय निकालने के लिए थोड़ा सा सेवा भाव जरूर होना चाहिए तब आपके अंदर से वो समय भी निकल के आएगा और आपके पास जैसे कि बहुत ही अच्छा उदाहरण राघवेल्लू जी ने बताया कि आठ आठ आठ चौबीस घंटे हैं उसमें आठ घंटा आप अपने शरीर के लिए दिया और आठ घंटा आप समाज के लिए दिया और आठ घंटा जो है अपने लिए आप देख सकते हैं तो बहुत ही अच्छा एक सिस्टमेटिक जो विधि है ईश्वर ने पहले से ही बना के रखा है समय सभी को समान रूप से दिया है तो उसमें जो जितना करता है वो अपना जो है पुण्य का खाता बढ़ाता है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और फिर राघवेल जी से हम लोग बात कर रहे हैं काफ़ी अच्छे है जो विचार हैं उनके हम सब सुन रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि जीवन पद्धति की जो बातें हैं कई लोगों को काफ़ी चीज़ें जो है नहीं मालूम है तो उसके लिए क्या करें देखिए अभी मैं अंडमान निकोबर में साध्वी रितंबरा जी को लेकर गया अच्छा मैंने हमारा परिषद का 50 वर्ष स्वर्ण जयंती वर्ष के निमित्त में वहाँ पर बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ पाँच हजार मैंने वहाँ पर पाँच लाख की आबादी है लेकिन पाँच हज़ार से अधिक उस कार्यक्रम में भाग लिया सबको आनंद लगा बाद में रितम्बरा जी ने आग्रह किया यहाँ पर सिल्युलर जेल है जहाँ पर अंग्रेजी वाले अपना क्रांतिकारी जो आज़ादी के लिए लड़े हैं ऐसा लोगों को यहाँ पर बंदी बनाया वो जेल में देखना चाहती हूँ ऐसा बताए ठीक है उनको लेकर गए उसका नाम है सेल्युलर जेल जहाँ पर 550 क्रांतिकारी लोगों बंदी बनाया था उस उनके समय पर वहाँ पर जाने के बाद मैं वीर दा सावरकर दामोदर वीर सावरकर जो सेल में रहे उसको मैं देखना चाहती हूँ ऐसा बताए वहाँ पर लेकर गए वो कमरा ऐसा था आठ फुट लम्बा और छः फुट छोड़ा इतना छोटा कमरा और उसके लोहे का दरवाज़ा और उसका अंदर दो छोटा कटोरी बर्तन जैसा था ये दो कटोरियों ऐसा गाइड से पूछे एक कटोरी में अंग्रेज वाले भोजन देते थे और दूसरी कटोरी उनका मलमूत्र विसर्जन के लिए वहाँ पर रखा गया देखो इतना छोटा कमरा में भोजन भी और मलमूत्र विसर्जन कितना कष्ट अनुभव किया होगा ग्यारह साल उसी कमरा में वो रहे कितना कष्ट परिस्थिति वो झेल झेले ऐसा उनके मन में आए दूसरा जब भी उनको बाहर ले आते हैं उस कमरा से तब उनके सामने दो प्रकार का टारगेट था एक है तेल निकालना दूसरा है रस्सी बांध तैयारी करना ये दोनों लक्ष्य देते थे मैंने तेल निकालने की कैसे जानवर को लगाकर जिस प्रकार तेल निकालते ना ऐसा जानवर के स्थान पर ये सावरकार जैसे लोगों को बांधते हैं और ऐसी प्रकार तेल निकालना समय पर यदि उतना लक्ष्य संपूर्ण नहीं होता उनको लोहे के राड लेकर उनको इतना पिटाई करते थे मैंने 25 पिटाई 50 पिटाई इस प्रकार की अनुभव करने लगा और तीसरा उनके कमरा के सामने ही एक फांसी चढ़ाने वाले खम्बा मैंने साध्वी जी ने पूछी अरे इस खम्बा के सामने उनका कमरा क्यों बनाया माने जो व्यक्ति अंग्रेजी वालों का बात नहीं सुनते उनको फांसी में चढ़ाते थे तो ऐसा लोगों को देखकर कर सावरकार का मनोबल दुर्बल हो जाए और अंग्रेजी वालों को झुक जाए ये उन लोगों का विचार था लेकिन सावरकार क्या करते थे ऐसा पूछ तो सावरकार जिसको लेकर आते ना फांसी चढ़ाने के लिए उनका मनोबल दुर्बल ना हो इसलिए कमरा के अंदर से भारत माता की ये वंदे मातरम ऐसा ऊंच आवाज़ से चिल्लाते थे मैंने ये सभी सुनकर ये सभी देखकर उसी कमरा में बैठकर रोने लगी रितंबरा जी क्यों रो क्यों रो रहे है? मैंने पूछा तब वो बताई देखो अंग्रेजी काल में एक भी महिला अपना चरित्र को बचा नहीं पाती एक भी गाय पूजित नहीं हो पाती एक भी मंदिर दीप जला नहीं पाती एक भी धर्म ग्रंथ पढ़ नहीं पाते ऐसा है इतना ही नहीं रौलट एक्ट लगाकर वो लोग जब अंग्रेज़ी वाले सामने आता है अपना भारतीय लोग घुटने देखते तेखते सामने जाना पड़ता इतना दुर्भर परिस्थिति को दूर करने के लिए कितने लोग गोली खाए कितने लोग जेल में बंदी बने कितने लोग ऐसा फांसी में चढ़े लेकिन ऐसा कष्ट सहन कर लाया हुआ आज़ादी को आज उसको बचाने के लिए आज हम क्या कर रहे ऐसा बोलते बोलते वो रोने लगी क्योंकि जब तक इतिहास मालूम नहीं होता तब तक हमारा जीवन पद्धति क्या है मालूम नहीं होता क्यों आज जी रहे क्यों कमा रहे क्यों खा रहे क्यों मरना है तो इसका भी कुछ लक्ष्य होना चाहिए ना लेकिन आज वर्तमान स्थिति में इतिहास पढ़ाने वाला नहीं स्कूल कॉलेज में इसका विषय नहीं तब समाज को ऐसी उत्तम शिक्षा प्राप्त नहीं हो पा रहा तो इस पद्धति से समाज चल रहा लेकिन हम कैसा भी इतिहास पढ़ने का ऐसा स्थान देखने के लिए हर व्यक्ति प्रयास करना चाहिए और तो अपना ही समाज है फिर वो आज़ादी ना जाए और ग़ुलामी फिर ऊपर ना आ जाए इसलिए है हमारा सबका दायित्व तो बनता है इसके लिए सब प्रयास करना ये मेरा निवेदन है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से इतिहास को जब तक हम लोग अच्छी तरह से नहीं समझ लेते या जान लेते तब तक हम अपने जीवन को उच्च या श्रेष्ठ बनाने के मार्ग पर नहीं ले जा सकते और जैसे कि पुराना इतिहास आपने थोड़ा सा बताया बहुत ही अच्छा लगा और मैं चाहूँगा कि हमारे दोस्त इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं से ऐसा एक माध्यम चुने जहाँ से उनको इतिहास के बारे में जानकारी मिल सके और विश्व हिंदू परिषद इस काम के लिए कर रहा है सभी को जो है भारत का इतिहास बताता है और उन्हें को फिर से शक्तिशाली बनाने के लिए किस तरह का प्रयास होना चाहिए उसके लिए प्रयासरत भी हैं और जो भी कार्य वो करते हैं उसमें समभाव रूप से सभी को जोड़ने का और सभी का जीवन जो है उच्च स्तर का हो समान स्तर का हो ऐसी जो लक्ष्य है वो लेकर काम करते हैं राघवेलू जी बात ही अच्छा लगा और मैं चाहूंगा कि हमारे जो इस समय रेडियो मधुबन को सुन रहे हैं उन सभी के लिए आपको अपने जीवन में किस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं चालीस साल से विश्व हिंदू परिषद से आप जुड़े हुए हैं तो क्या ऐसी बात है जो आपको मोटिवेट करता है क्या आपको प्रेरणा देता है जो आप ये काम कर रहे हैं वास्तव में देखिए <coughs> कोई भी हो अच्छा काम के लिए एक दृढ़ संकल्प चाहिए वो संकल्प कैसा रहना है एक संत ने ऐसा कहा एक मोमबत्ती रहता है उसको भी आग रहता है लेकिन वो मोमबत्ती का आग जो है बहुत दुर्बल रहता है छोटा हवा भी आ गया बुझ जाता है छोटा लकड़ी भी गिरा बुझ जाता है लेकिन वही आग दावानल बनकर पहाड़ों को जलाते जलाते जाता है उसको दावानल नल बोलते यदि ऐसी दावानल को हवा आग जाता है और भी बढ़ता है लकड़ी नहीं पेड़ भी गिरे फिर भी बढ़ता है लेकिन संत कहते हैं तुम्हारा अंदर जो है संकल्प दावानल के समान है या मोमबत्ती के आग के समान है यदि तुम्हारा मोमबत्ती के समान है तो सभी समस्या निरंतर रहता ही है वो जो समस्या या शत्रु है मोमबत्ती को वही मित्र बनता है दावानल को दावानल को जो मित्र है वो छोटा वालों को शत्रु है तो इसी प्रकार हमारा संकल्प यदि दृढ़ बनता है तो दुनिया हमारे साथ आना ही पड़ता जैसा विवेकानंद है जैसा शिवाजी है राणा प्रताप है गुरु गोविंद है आजकल यहाँ पर बाबा शिवाबा है मैंने जो भी ऐसा दृढ़ संकल्प लेकर वो काम किया है आज पूरा दुनिया उनके साथ साथ चलने लगी तो कोई भी कार्यकर्ता अपना जीवन में एक इतिहास निर्माण करने के लिए निकले और वो संकल्प केवल दुर्बल नहीं हो और सभी प्रकार की आगे बढ़ने के लिए तैयार हो एक महापुरुष ने एक श्लोक बता दिया जी रत्नर्महार्गस्तुतिशूर्ण देवा नभे जिरे भीम विषेण भीतिम सुधाम विनान नययुर्विराम न निश्चिताधा द्विमंति धीरा मने जब देवता राक्षस दोनों अमृत के लिए अमृत पाने के लिए जब पाल समुद्र दूध की समुद्र को मंथन कर रहे तब पहले हीरा निकला है समुद्र से अरे हीरा आ गया ठीक है ऐसा संतुष्ट करके नहीं गया फिर और भी मंथन करने लगे तब भयंकर खालकूट विष निकला जहर निकला है अरे ये क्या है ऐसा बोलकर भागे नहीं फिर भी करते रहे तब अमृत निकला है तो कोई भी काम तुरंत आपको अमृत निकलेगा नहीं सफलता तुरंत नहीं आएगा इसके बारे में चिंता मत करो मगर संकल्प दृढ़ बनाओ और लगातार करते रहो आप अवश्य सफलता आपको मिलेगा ऐसा महापुरुषों का कुछ वचन हम सुनता रहा और जीवन कुछ अच्छा इतिहास निर्माण करके चले जाए नहीं तो क्या है खाना पीना दो संतान पैदा करके मर जाना ये तो पशु पक्षी भी करते हैं बोलते ना आहार निद्रा भय मैथुनचा सामान्य में तत् धर्मो हितेशम अधिको विशेषो धर्मेण हेना पश्चिमित समान ऐसा बोलते थे तो इसलिए केवल खाने का पीने का नहीं तो संतान पैदा करके मरने का नहीं जीवन में कुछ इतिहास निर्माण करके और समाज कल्याण के लिए जीना ये अत्यंत आवश्यक है ऐसा लगता था यही प्रेरणा लेकर हम काम करें बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आप सुना हैं रेडो मधुबन नाइन्टी पॉइंट पर विशेष मुलाकात और श्री रागवैली जी हमारे साथ हैं उनसे बातें हो रही हैं जो विश्व हिंदू परिषद के विशेष जॉइंट सेक्रेटरी हैं अंतर्राष्ट्रीय तो आइए उनसे बात कर रहे हैं जैसे कि बहुत ही प्रेरणादायी बात वो सुनाते रहते हैं और उनके जीवन में भी चालीस साल से जो काम कर रहे हैं उसमें उनको प्रेरणा जो है ऐसे ही बातों से मिल रहा है तो मैं चाहूँगा कि इस तरह के प्रेरणादायी जो शब्द है प्रेरणादायी जो बातें हैं इतिहास को अगर हम सुनते हैं और उसको रमन करते या मनन करते हैं तो हमारे जीवन में वो जो शक्ति है कायम की बनी रहती है बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल उन्होंने बताया कि जिस तरह से आपके संकल्प में कितनी दुढ़ता है कितनी शक्ति है कितना उसमें आप कटिबद्ध हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका कार्य तो जितना अच्छी तरह से आप संकल्प करते हैं उतना ही अच्छा आप काम करते हैं ये उनका कहना था और चलिए जाते जाते मैं कहूँगा कि हमारे बीच में जो विचार है वो हम सुनी रहे हैं एक और बात हम सुनेंगे राघवल्ली जी से जी बताइए देखिए साधारणतः बोलते हैं मनुष्य में पांच प्रकार के मनुष्य हैं एक कौन है ऐसा जब मैंने पूछा एक वेद पंडित थे उन्होंने कहा पहला प्रकार है नरक कीटक है अच्छा नरक कीटक मैंने क्या है कीटक क्या करता है गंदगी में अंडा देता है चिले जाता है माने अपना शरीर तक ही सीमित होकर जीवन चलाते उसका कोई परिवार नहीं कुछ नहीं ऐसा जो व्यक्ति केवल अपने तक सीमित होकर जो जीवन चलाते हैं वो नर के समान बताया दूसरा है नर पशु बताया पशु क्या करता है बछड़ा को देता है उसके साथ साथ घूमते घूमते मर जाता है केवल परिवार तक ही सीमित करके जो जीवन चलाते हैं उनको नारा पशु बताया और तीसरा है मानव ये मानव माने कौन है समाज कल्याण के लिए जो जीता है समाज कल्याण माने साधारणतः चार विषय बताया गरीबी दूर करो अज्ञान दूर करो अस्वस्थता अनारोग्य दूर करो असमानता दूर करो ये चार बिंदु जो है समाज कल्याण का विषय ऐसा काम के लिए जो मेहनत करते हैं जो जीवन चलाते है, वो है मानव और छोटा प्रकार का बताते हैं पशु पक्षी मानव सब प्राणी प्राणी कोटि उन्नति के लिए जो जीता है उनको महामानव बोलते हैं तो ये चौथा प्रकार है और जो सृष्टि उन्नति के लिए माने चंद्रमंडल सूर्यमंडल नदी पेड़ जंगल मानव पशु सबके उन्नति के लिए जो जीता है उनका नाम है महापुरुष बताते तो केवल मानव को इतना ताकत है वो महापुरुष भी बन सकता है नहीं। या नहीं तो नरकीटक भी बन सकता है तो हमारे सामने सवाल है आज हम किस स्तर पर है और किस स्तर तक पहुंचना है इसके लिए हम निरंतर प्रयास होना चाहिए और वही उतना ताकत जब भगवान ने दिया उसको पूर्ण रूप से उपयोग करना है एक संत ऐसा कहा एक आदमी को तुमने स्कूटर दिया मानो वो उपयोग ना करते हुए शेड में डाल दिया दाता को क्या लगेगा अरे मैंने गलती की ऐसा लोगों को कभी दान देन नहीं देना ऐसा लगता है कि नहीं इसी प्रकार मानव को हाथ दिया पैर दिया बुद्धि दिया सब कुछ देकर समाज कल्याण के लिए जियो भाई ऐसा बोलकर भगवान भेजा यदि वो ना वो काम ना करते हुए केवल चार दीवार का घर में ही दिया बंद रहेंगे तब भगवान को क्या लगेगा अगला जन्म में इनको जन्म देना है या नहीं देना ऐसा वो सोचते या नहीं केवल मोटरसाइकिल देकर आप इतना सोचते हो इतना ताकत देने के बाद भगवान क्या, क्या सोचते या नहीं <laughs> सोचते तो इसलिए वो बताते हैं भैया थोड़ा आगे बढ़ो ये दी चार दीवार का घर थोड़ा छोड़ो और बाहर आ जाओ समाज तुम्हारे है और समाज संपर्क करो समाज में सब कुछ है और उसको आधार लेकर आप सब कुछ कर सकते हैं तो इस प्रकार की मानसिकता से जीना अत्यंत आवश्यक है ऐसा बताते हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी मानो के जो जीवन के प्रकार है या किस तरह से हम जीवन जीते हैं वो अपने आप समझ ले और फिर जिस तरह से हमें महामानव बनने का जो यात्रा भगवान ने दिया है उस यात्रा को भी हम पार कर सकते हैं या उस यात्रा में भी हम संलग्न होकर सामाजिक सेवा करते हुए आगे बढ़ सकते हैं तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी सोच हमारी विचारधारा कैसे हैं और हम किस तरह का जीवन जीना चाहते हैं इन चीज़ों को अगर हम लोग थोड़ा समय देकर इस पर मनन चिंतन करेंगे तो हम अपने जीवन का लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और अपना जीवन को अच्छा बना सकते हैं और व्यक्ति के जीवन में किस तरह से हम जीना है जैसे कि अभी राघुवल्ली जी की बातें कर रहे हैं और उन्होंने अपना जीवन का एक लक्ष्य बनाया कि कुछ ना कुछ हमें करके जाना है एक इतिहास बना के जाना है आ, हम भी ये बना सकते हैं हम भी अपने जीवन को एक इतिहास के रूप में बना सकते हैं और अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं तो ऐसे ही कुछ विचारों को लेकर आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें ऐसी शुभकामना हम करते हैं और जाते जाते मैं कहूँगा हमारे सभी लिसनर्स को जो इस वक्त रेडियो को सुन रहे हैं उन सभी के लिए एक विचार जरूर दें चाहिए हाँ एक ऐसा बताते हैं कभी कभी महात्मा गांधी एक दिन छोटा एलिमेंट्री स्कूल माने प्राथमिक पाठशाला में गए तो एक लड़का प्राथमिक पाठशाला माने पांचवी क्लास तक रहता है एक लड़का उठकर पूछे गांधी जी आपको कुर्ता नहीं है नहीं, नहीं। ऐसा प्रश्न पूछे हाँ नहीं है ऐसा बोले मेरा पिताजी से सिलाई करवा के देता हूँ आप पहन सकते हो ऐसा वो बताए तो तुरंत गांधी जी ने क्या कहे हाँ पहन सकता हूँ लेकिन हम करोड़ों की संख्या में भाई बहन हैं तुम्हारा पिताजी कितने लोगों को सिलाई करवा के दे सकते हैं ऐसा जवाब देते हैं ये जवाब बच्चा को समझ में नहीं आया लेकिन गांधी जी के साथ जितने लोग खड़े हैं वो लोगों का दिमाग में इतना परिवर्तन आ गया माने गांधी जी का शरीर एक नहीं जितने करोड़ों भाई बहन नंगे है भूखे है तो ऐसी अनाथ स्थिति पर है वो सभी इस प्रकार रहने के बाद मैं किस प्रकार जीवन चलाऊं ऐसा शपथ लेकर उनका जीवन चलाया इसलिए उनका नाम है करमचंद्र गांधी लेकिन महात्मा गांधी हो गया तो महात्मा बनने के लिए समाज मेरा है जिसके मन में आता है उनका सुख दुख मेरा है जिसके मन में आता है वही वास्तव में महात्मा बन जाता है इस प्रकार की मानसिकता सब लोगों को जो दिन तैयार होगा उस दिन वास्तव में भारत स्वर्गभूमि हो जाएगा और दुनिया का आदर्श बनेगा ऐसा कभी कभी लगता है तो यही मेरा विचार है हर एक इस प्रकार थोड़ा अपना सुख सुविधा को थोड़ा कम करें जो अनाथ है अभाग्य है अभावग्रस्त समाज है उनको थोड़ा सहयोग करने के मन बनाओ क्योंकि कुछ आप कितना भी कमाएं ले जाने का तो कुछ नहीं तो इसीलिए एक व्यक्ति ने कहा शरीरस्य से गुणाचा दूरम अत्यंतमंतरम शरीरम क्षण विध्वंसी कल्पांतस्थायनो ऐसा बताते माने शरीर और गुण ये दोनों का बहुत अंतर है दूर है क्यों शरीरम क्षण ये शरीर किसी चीज पर पतन खत्म हो जाएगा है। क्यों चिकनगुनिया बोल के मच्छर काटने से मरने वाला वस्तु है ये <laughs> बिच्छू काटने से मरता है साइकिल स्लिप होकर मरता है बाथरूम में स्लिप होकर भी मरता है मरने का वस्तु का नाम है शरीर शरी है ये तो मरने वाला मरने। तो ये तो अति तात्कालिक है लेकिन गुण जो है अतिशाश्वत है कल्पा अंतस्थायीनो गुण ये सृष्टि के अंत तक टिकने वाला है व्यक्ति का गुण है तो बताते है वो ऋषि ये तात्कालिक शरीर को उपयोग करते हुए शाश्वत गुण संपार्जन करो यही तुम्हारा मनुष्य जीवन का उद्देश्य है इतना पद्धति से वो बताया तो इसलिए हमारा शरीर को सदुपयोग करना सदगुणों को संपार्जन करने के लिए यह आज हमारे लिए आवश्यक है इतना मात्र हमारा मन में रखकर शरीर को भी स्वस्थ रखे और अच्छी काम शरीर माध्यम कल धर्म साधनम बताते हैं ये साधन बनाने के लिए धर्म के साधन बनाने के लिए प्रयास करो और हर दिन रात्रि सोने के पहले आज मैं इस सीरीज से क्या काम करवाया किस प्रकार समाज के कल्याण करवाया ऐसा सोचते सोचते यदि हम आगे बढ़ेंगे वास्तव में भगवान हमारे साथ रहेंगे हमारा सभी कार्य सफल हो जाएगा और जीवन ऐतिहासिक बन जाएगा बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया अपने शब्दों में एक एग्जाम्पल देते हुए और बहुत ही अच्छी बात ये लगी कि मुझे शरीर और गुणों का जो अंतर है वो आपने बताया शरीर तो विनाशी है कभी भी खत्म हो सकता है मरने के लिए शरीर बना है ये आपने बताया और साथ ही साथ अगर हम गुणों को लेकर काम करते है तो वो शाश्वत है वो अनंत काल तक रहते हैं ये आपने बहुत ही अच्छी बात बताया और मैं चाहूंगा कि हमारे दोस्त इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो इस पर विचार करें और अपने जीवन का उत्थान करे ऐसी शुभकामना के साथ श्री राघुवेली जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और हम दोनों को दीजिए इजाजत नमस्कार नमस्कार अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी कुछ इसी तरह की नई बातें लेकर आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कराते रहो कुछ पाकर खोना है कुछ खोकर पाना है जीवन का मतलब तो आना और जाना है कुछ पाकर खोना है कुछ खोकर पाना है। जीवन का मतलब तो आना और जाना है दो बल के जीवन से एक उम्र चुरानी है जिंदगी कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं तेरी मेरी उधार है ज़िंदगी कुछ भी नहीं